त्रयउत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ सर्वव्यापी शीघ्रता से शत्रु पर हमला करने वाला बहुत तीक्ष्ण वृषभ की भांति भयंकर शत्रुहंता मानवों को विचलित करने वाला शत्रुओं को रुलाने वाला सदैव सावधान और महान पराक्रमी वीर इंद्र है वह सैकड़ों सेना का एक साथ विजय करता है भाषा अर्थ शत्रुओं को रुलाने वाले ललकारने वाले सदैव सावधान विजयीशील युद्धकारी शत्रुओं से विचलित और पराभूत न होने वाले दृढ़ इंद्र की मदद से विजयी बनो और शत्रुओं को पराभूत करो योद्धा लोगों वह धनुर्धारी एवं बलवान है भाषा अर्थ वह इंद्र धनुर्धारी मर्तों के साथ एवं तलवार हाथों में धारण करने वालों के साथ रहता है वह इंद्र शत्रूं के संग में प्रवेश करके संग्राम करने वाला है, वह शत्रूं का जीतने वाला सोम पान करने वाला बाहुबल से संपन्न, प्रचंड धनुर्धर एवंग शत्र पर फेंके बाणों से वह उनको नश्ट करता है। भासार्थ हे सभी के पालक देव रथ पर आरुण होकर आगे बढ़ तू राक्षस हंता शत्रुओं का नाश करने वाला नायकों सहित शत्रुओं की सेना को छिन्न-भिन्न करने वाला हिंसक एवं युद्ध से विजय प्राप्त करने वाला है वह तू हमारे रथों का संरक्षण करता हो भासार्थ तू सब बलों को विशेष रूप से जानने वाला सर्वाधार महान उत्तम वीर तेजस्वी वेगवान अन्नवान शत्रु को पराजित करने वाला बहुत उग्र वीरों से घिरा हुआ बलवान सहचरों से युक्त बल पराक्रम से संपन्न एवं गायों को प्राप्त करने वाला है हे इंद्र तू जयशाली रथ पर बैठ भाषार्थ मेघों को फाड़ने वाले पर्वत भेदता जल को प्राप्त करने वाले वीरयवान युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले पराक्रम से शत्रुओं को नष्ट करने वाले हे इकट्ठे हुए वीरों अनुसरण करके शौर्य का कार्य करो मित्रों इंद्र के अनुकूल होकर तुम्हारा कार्य करो भाषार्थ इंद्र स्व सामर्थ्य से बादलों में प्रवेश करता है वह शत्रु पर निर्दय वीर क्रोधी अचल अच्युत शत्रुओं की सेना को पराजित करने वाला और उसके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता ऐसा है वह हमारी सेनाओं की युद्ध में रक्षा करे भाशार्थ इंद्र इन सेनाओं का नायक हो बृहस्पति दक्षिणा यज्ञ एवं सोम उसके अग्रभाग में रहें शत्रुमर्दक एवं जयशील देव सेनाओं के अग्रभाग में मरुत जाएं भाषार्थ बलशाली इंद्र का राजा वरुण का आदित्यों का एवं मरुतों का उत्तिष्ट बल हमारा हो महामनस्वी भूनों को कंपा देने वाले विश्वचालक विजयी देवों का घोषनाद ऊपर उठने लगा भाषार्थ हे धनवान इंद्र हमारे अस्त्र शस्त्रों को उत्साहित कर मेरे वीर सैनिकों के मनो को भी उत्सुक कर हे वितरहन्ता इंद्र अश्वों के वेग बल बढ़े विजयीशील रथों से निर्घोष नाद उठें भाषार्थ हमारे भजा वाले वीरों के इकट्ठे मिलकर जुट जाने पर इंद्र ही रक्षण करता है हमारे जो बाण युक्त सैन्य हैं वे विजयी हों हमारे वीर योद्धा उत्तम हों हे देवों संग्राम में हमारी भी रक्षा करो भाशार्थ हे पापा भीमानी देवता तू इन शत्रुओं के मन को मोहित करती हुई उनके अंगान गृहण शरीरों के अवयवों को पकड़ ले उनको वश में कर तू दूर तक जा उनकी ओर आगे बढ़ती जा उनके हृदयों को शोकों से दग्ध कर हमारे शत्रु अंधकार युक्त दुख से युक्त हों भाशार्थ हे वीर योद्धाओं आगे बढ़ो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो इन्द्र तुम्हें सुखी करें तुम्हारी भुजाएं बलशाली हों कि तुम कभी पराभूत न होने वाले हो चतुर्उत्तर शतम् सुक्तम् भाषार्थ हे बहुस्तुत इन्द्र तेरे लिए सोम अभ्युक्त हुआ है तू दोनों अश्वों द्वारा हमारे यज्ञ में शीघ्र ही पधारो सोम को ग्रहण कर भाषार्थ हे अश्वों के स्वामी पानी में धुल आकर शुद्ध किया एवं यज्ञकर्ता अध्वर्यों ने निचोड़ा हुआ सोम यहां इस यज्ञ में उसका सेवन कर पीकर उधर को हे स्तुत्य उनसे तू उत्साह युक्त होवो भाषार्थ हे हरे रंग के अश्वों के स्वामी इंद्र सुख एवं ऐश्वर्य को बरसाने वाले तुझे निचोड़ा हुआ उग्र और सत्य सोम का सेवन करने के लिए जाने की मैं प्रेरित करता हूं हे इंद्र कार्यों से और स्तुतियों से तू स्तवित होता है तू स्तुति वचनों से तथा अनेक प्रकार के योग्य कार्यों से इस यज्ञ में संतुष्ट और तृप्त होवो भाषार्थ हे शक्तिशाली इंद्र तेरी रक्षा एवं सामर्थ्य से सतत युक्त अन्न प्राप्त करने वाले तेरी इच्छा करने वाले यज्ञ कार्य को अच्छी प्रकार जानने वाले तेरे भक्त यज्ञ गृह में स्तुति करते हुए सबके साथ आनंद अनुभव करते हुए बैठते हैं भासार्थ हे हरे रंग के घोड़े वाले इंद्र श्रेष्ठ रीति से स्तुत्य सुख युक्त धन के स्वामी अत्यंत प्रदीप्त श्रेष्ठ तेरे उत्तम नीतियों कार्यों से लोग श्रेष्ठ वाणियों से तेरी स्तुति करने वाले होकर अन्यों को भी दान करने एवं स्वयं पार होने के लिए भी तेरी उत्तम रक्षा प्राप्त करते हैं भाषार्थ हे अश्वयुक्त इंद्र तू अभिशुद्ध किया गया सोम ग्रहण करने के लिए अपने दोनों अश्वों द्वारा संपूर्ण यज्ञों में आता है हे इंद्र क्षमाशील शक्तिशाली तुझे यज्ञ प्राप्त होता है यज्ञीय विषय को श्रेष्ठ रीति से जानने वाला अविनाशी कर्म फल का दाता है भाषार्थ अपर्मित बल का स्वामी शत्रुओं को पराभूत करने वाले सोमपान में रमने वाले धनवान सुस्तुत एवं संग्राम से परांग मुख न होने वाले इंद्र को ही स्तुतियां विभूषित करती हैं स्तोता की नमस्कार सहित पूजायें उसका ही वर्णन करती हैं भाषार्थ हे इंद्र सप्त नदियां रमणीय मनोहर एवं अमित गति वाली गंगा आदि बहती हैं हे इंद्र शतपुरियों का नाश करने वाला तू गंगा आदि सात नदियों की मदद से समुद्र को तैरता है अथवा उसे बढ़ाता है तुमने 99 बहती हुई नदियों का देवों एवं मानवों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है भाषार्थ हे इंद्र जिन महान जीवन प्रद जलों को दुष्टों के हमले से मुक्त किया उसके ऊपर तू ही एक अद्वितीय देव प्रकाशक होकर जागता रहा है हे इंद्र तू जिन जलों को वितर हत्या में समर्थ करता है उनके द्वारा ही सबका जीवन दाता होकर सबके शरीरों को पुष्ट करता है भाषार्थ इंद्र महान योद्धा कर्तृत्ववान एवं श्रेष्ठ स्तुति करने योग्य हैं वाणी बहुत पूज्य इंद्र की ही स्तुति करती है तथा जो वितर को नष्ट करता है प्रकाश को उत्पन्न करता है और शक्तिशाली उसने आक्रमणकारी होकर शत्रुओं की सेनाओं को भी पराभूत किया भासार्थ इस युद्ध में महान पवित्र ऐश्वर्यों के स्वामी हमारी भक्तों की याचनाएं सुनने वाले संग्रामों में शत्रुओं को नष्ट करने वाले और सभी धनों का विजय करने वाले पुरुषोत्तम इंद्र को अन्न प्राप्ति एवं रक्षा के लिए हम बुलाते हैं 75 शततम सूक्तम भासार्थ हे वृष्ट को बसाने वाले इंद्र हमारे स्तोत्रों की कामना करने वाले तुझे कब सभी ओर से रोकें और वरण करें खेत में फैली नाली जिस प्रकार जल को चारों ओर से रोककर नीचे की ओर बहाती है उसी प्रकार विपुल सोम वृष्ट के लिए प्रस्तुत किया गया है भासार्थ जिस इंद्र के दो घोड़े सुशिक्षित अनेक कार्य करने वाले कुशल बहुत बलवान तथा दोनों सूर्य चंद्र एवं द्यावा पृथ्वी की भांति महान तेजों से युक्त अनुरंजित करने वाले हैं उनका स्वामी तू सब कुछ देने वाला है भासार्थ जो इंद्र पापी वृत्र के साथ लड़ते समय मानव की भांति श्रमित होता एवं भयभीत होता है वहाँ इंद्र जब बलवान साधनों से युक्त होकर शुभ कार्य के लिए वृत्र को पराभूत करता है भाषार्थ मानवों से स्तुति पूजा पाकर इंद्र धन का दान करने के लिए सभी धनों के साथ रथ पर चढ़कर उनका आदर करता हुआ आता है शब्दनाद करने वाले और विविध कार्य करने वाले अश्वों को शूर इंद्र चलाता है भाषार्थ जो केश वाले एवं विशाल दोनों अश्वों पर चढ़कर अपनी देह की पुष्ट के लिए विराजता है वह सुघटित जबड़ों वाला इंद्र शत्रुओं को नष्ट करता है भासार्थ अत्यंत दर्शनीय महान बल से और कर्तृत्व से युक्त इंद्र मृत्युओं के साथ श्रेष्ठ रीति से स्तुति किया जाता है वह शूरवीर अंतरिक्ष में संचार करने वाला त्रिभुहु की भांति कार्य कौशल पूरे बल से अनेकविध कार्यों से दत्रादियों को नष्ट करता है भासार्थ जो हरे रंग कृष्णस्य वाला हरित वर्ण अश्व वाला और सुंदर जबड़े वाला है उसने दसियों का संहार करने के लिए वज्य तयार किया उसका तेज आश्चल है।